जिज्ञासा ऋत ज्ञानान्न मुक्ति ही और काश्याम मरणाद मुक्ति ही इन दोनों वाक्यों का सामंजस्य कैसे बनेगा समाधान ये दोनों वाक्य अपनी अपनी जगह पर उचित ही है ऋत ज्ञानान्न मुक्ति ही ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है यह सामान्य नियम है काश्याम मरणाद मुक्ति ही काशी में मरने से मुक्ति होती है वहाँ भी मुक्ति ज्ञान से ही होती है पर वहाँ इसके लिए एक विशेष व्यवस्था है इसलिए इन दोनों वाक्यों में कोई विरोध नहीं है काशी में ऐसी व्यवस्था है कि जब जीव का शरीर छुटता है तो वह पहले काल भैरव के अधिकार में जाता है काल भैरव उस जीव को कोल्हू में पैरते हैं उसको भैरवी यातना कहते हैं अढ़ाई घड़ी में उसके सभी पापों का भोग हो जाता है अब उसके पुण्य ही शेष रह जाते हैं तब काल भैरव उस जीव को शिव जी के समक्ष ले जाते हैं जब वह शिव जी का दर्शन करता है तो उसका हृदय निष्काम हो जाता है उसकी वासनाएं नष्ट हो जाती है तब भगवान शिव उसको ज्ञान का उपदेश करते हैं सर्वम चैतन्य चैतन्य मात्रम जगदिदम अखिलम स्वप्नविवर्तम इस प्रकार ज्ञान का उपदेश सुनकर वह मुक्त हो जाता है यह एक प्रक्रिया है परंतु काशी में शरीर छोड़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति मुक्त नहीं होता है इसमें भी एक शर्त है कि वह विष्णुद्रोही नहीं होना चाहिए अन्यथा शिव जी उसको स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि भगवान शिव कहते हैं कि विष्णु और मुझ में किंचित भी भेद नहीं है जो व्यक्ति भेद मानता है वह हमारी कृपा का पात्र नहीं हो सकता है इसलिए कहा कि काशी में शरीर छूटने पर भी एक व्यवस्था है वाराणसी वाराणस्याम पुरारी ही परम करुणामयो ज्ञानदो विष्णु भक्त विष्णु को अपने से अभिन्न मानने वाले परम करुणामय त्रिपुरारी महादेव काशी में जीवों को ज्ञान प्रदान करते हैं दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग काशी में शरीर छोड़ते हैं पर वस्तुतः उनका शरीर काशी में नहीं छूटता, और बहुत लोग काशी से बाहर शरीर छोड़ते हैं पर वस्तुतः उनका शरीर काशी में ही छूटता है ये भी घटनाएं हमने प्रत्यक्ष देखी है उत्तर काशी में हमने एक ऐसे महात्मा को देखा जो मृत्यु के समय कहने लगे मैं काशी में शरीर छोड़ने के लिए जीवन भर वहाँ रहा अब आप लोग मुझे दिल्ली क्यों ले आए लोगों ने कहा महाराज आपको दिल्ली नहीं लाए आप तो काशी में ही हैं महात्मा कहने लगे आप सब झूठ बोल रहे हैं देखो उनको अंदर से इस प्रकार की अनुभूति हो रही है कि मैं दिल्ली में शरीर छोड़ रहा हूं तो समझो उनका शरीर दिल्ली में ही छूटा है मैं देहात के एक ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूं जिनका मन काशी में शरीर छोड़ने का था उन्होंने मृत्यु के समय बच्चों से कहा हमको काशी ले चलो किसी कारणवश वे लोग उनको काशी नहीं ले जा पाए फिर थोड़ी देर में बोले तुम लोग मुझे काशी ले ले हाँ, ले आए। आए। ने कहा, कहा कहा, तब गंगा किनारे ले चलो। कुछ देर बाद फिर शुरू किया इस प्रकार गीता सुनते सुनते उनका शरीर छूट गया कहने का तात्पर्य यह है की देहा छूटते हुए भी काशी में ही छूटा यह एक बड़ा विलक्षण रहस्य है इस पर विचार करना चाहिए इस प्रकार काश्याम मरणाद मुक्ति ही का रिति ज्ञानान मुक्ति ही के साथ कोई विरोध नहीं है